किरणा चांद भानी सत्व नहीं किसी वस्तु की सत्ता भान से सिद्ध होती है सत्ता की सिद्धि होती है भान के बिना सत्व नहीं है और भान कैसे होगा भानम चित अचित न भान चित अचित भान चेतन के बिना अचित जड़ का भान नहीं हो सकता है चेतन का संबंध होना चाहिए चित संवेदों पिना अध्यास चेतन का संबंध जड़ के साथ भी अध्यास के बिना नहीं होगा क्योंकि चेतन निरवय है असंग है जड़ के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता है चेतन का संबंध जड़ के साथ अध्यासी के कल्पित है संबंध कल्पित होने से सारा जगत जड़ चेतन में अध्यस्त आरपित है आरपित होने से आरपित प्रपंच पर भी चैतन्य एक अद्वय अद्वय अद्वितीय है, है। द्वितीय जितने हैं सब जड़ है कल्पित है कल्पित वस्तु को लेकर के सद्वय नहीं होगा इसके ऊपर चेत चेतन जड़ का संबंध होगा आध्यासिक आरोपित होगा आध्यासिक संबंध से अतिरिक्त संबंध होगा ऐसा जो मानते हैं जड़ चेतन का संबंध उनसे पूछना चाहिए क्या दोनों का संबंध संयोग होगा या समवाय होगा या तादात में होगा या विषय विषय भाव होगा संबंध जो संयोग संबंध है द्रव्य का होता है दो द्रव्य का संयोग होता है नाद्य चेतु अद्रव्य तो नहीं चेतन द्रव्य नहीं है संयोग नहीं होगा चेतन द्रव्य क्यों नहीं है कोई उत्तर दो चेतन क्यों द्रव्य नहीं कल आये हम्म द्रव्य का लक्षण है गुणाश्रय से व्रव्यवाद गुणाश्रय तम द्रव्य का लक्षण चेतन है निर्गुण गुणाश्रय नहीं द्रव्य नहीं होगा द्रव्य नहीं होने से संयोग नहीं होगा नापी समवाय चिज जड़योर गुण गुणी आदि से अन्यतमभा चेतन जड़ में गुण गुणी जाति व्यक्ति आदि नहीं होने से समवाय संबंध भी नहीं होगा इसके ऊपर शंका करते चीज जड़यो कार्य कारण भावात भा तंतु भावात् तंतुपटोर वस्तु चेत तंतोर्पट तंतु है कारण पट है कार्य दोनों का संबंध है समवाय संबंध दो कौन है तंतुर पट कारण कौन है कारण क्या है तंतु दोनों में जिस प्रकार कार्य काण भावे इसी प्रकार चेतन जड़ में भी कार्य काण भावे चेतन आत्मा से सारे जगत की उत्पत्ति होती है तो कार्य काण भावे जिस प्रकार तंतुपट कार्य कारण में सहवास संबंध है इसी प्रकार चेतन जड़ में भी सहवास संबंध हो तंतुपट में कार्य क्या है पट और चीज जड़ में कार्य क्या है जड़ कारण जैसे वहां तंतुपट कार्य कारण या चीज जड़ भी कार्य भाव होगा तो सामवास संबंध हो जाए इति चेत सिद्धांतिक न तंतु पटय हो समवाय तंतु पट दुन का संबंध है जो पट जिस तंतु से बनेगा उस तंतु के साथ संबंध होकर के रहेगा या तंतु से अलग रहेगा उस सम्बंध का नाम है समवाय तंतु पटय हो समवाय तंतु पट का जो समवाय संबंध होता है किसले समवाय संबंध होता है कार्य कारण के भाव से नहीं कार्य कारण भाव उसके लिए प्रयोजक नहीं किंतु अवयव अवयवी भाव तंतु अवय पट है अवयवी पट का अवयव तंतु है अवय अभयव अवयवी अभयव भाव होने से समवाय संबंध होता है न कि कार्य कारण कुलाल घट बनाता है तो कुलाल है कार्य कारण घट दोनों का समवाय संबंध है, है नहीं समवाय संबंध नहीं कार्यकारण भाव तो है कभी संयोग हो सकता है सहयोग हमेशा नहीं समबय तो है नहीं इसलिए समवाय होने के लिए भाव होने कार्यकार से समवायता नहीं है तंतु पट के समवाय के लिए क्या प्रयोजक है अवयव अवयता है व प्रयोजक तो है न एक अवय और एक अवयभी तंतु अवयव किसका अवयव अवयवा अशि थी अवय कौन हुआ अवय हो गया पट अवैवत्व तो, अवैवता किस में रहेगी पट में तंत्र में तंतु तंतुपट में जो समवाय संबंध है अवयव अवैवता है वह है ना अवय अवैव भाव होने से ही समवाय होता है नहीं कि कार्य कारण भाव कार्य कारण भाव से अप्रयोजक समवाय होने के लिए कार्यकाल भाव होने से समवाय हो जाएगा ऐसा नहीं यदि कार्यकर्ण भाव से समवाय होता अन्यथा तूरी पटी समय प्रसंग पट बनाने के लिए तूरी बेम आदि तंतुबा के घर में रहता है तूरी ऐसे बना करके पट बनाते वो निमित्त कारण तूरी पट में समवाय सम्बन्ध होता है दंड चक्र से घट बनता है तो घट का चक्र के साथ समय सम्बन्ध है दंड के साथ समवाय सम्बन्ध है कुार के साथ है? नहीं है यदि कार्य कारण होने से समवाय होता तो दंड चक्र कुलार सब के साथ घट का समवाय सम्बन्ध होना चाहिए पूरी पट में समवाय सम्बन्ध हो जाए ये आपत्ति आएगी इसलिए कार्य का भाव होने के कारण समवाय ऐसा नहीं कर सकते अवयव अवय, अवय, अवय भाव होगा तो समवाय होगा जितने अवयव है अवयव में समवाय समझ से रहते है कोई भी अवयवी द्रव्य अवय होगा द्रव्य सोमवास समझ से कहाँ रहेगा अपने अवय में रहेगा कोई भी द्रव्य हो अवयव अपने अवय में समवास समझ से रहेगा घट अपने अवयव कपाल में पट अपने अवयव तंतु में रहता है यहां चेतन जड़ में यदि अवयव अवय विभाव हो तब सामवास संबंध हो जाएगा चेतन का अवयव जड़ होगा या जड़ का अवय चेतन होगा चेतना तो निरवय साखी चेतन केवल निर्गुण निर्गुण के लिए कहा निष्क्रिय शांत निरव निरंजन निष्कल कहा निष्कल कहा से निरवय हुआ चेतन निरवय होने के कारण उसमें अवयव नहीं होगा अवय नहीं होगा अवय तो उसका अवय चेतन का नहीं और चेतन कितने चेतन मिलकर के घट बन जाएगा चेतन मिलकर के जड़ बनता है नहीं बनता है इसलिए अवय अवैध दृघ दृश्य उत द्रीघ होता है चेतन दृश्य होता है जड़ दोनों में अवय अवैभाव नहीं हो सकता है अवय अवैभाव होता तो क्या सिद्ध होता समवाय संबंध होता है, तो जिग दृष्टि में अवय अवैभाव नहीं होने से समवाय संबंध भी नहीं होगा संयुग होगा संयुग नहीं समवाय नहीं दो विकल्प गया कितने विकल्प क्या था तृतीय क्या है तादात्म नापि तादात्म्य तादात्म्य तो नया ही लो को लोग मानते घटका तादात्म्य घटक में घट घट में तादात में नहीं ये तो एक दृक चेतन दृश्य जड़ दोनों अत्यंत विलक्षण है तादात में कैसे होगा ना पी तादात्म परस्पर विलक्षण तयोश तादात्म्य असंभव अत्यंत विलक्षण है चित्त और जड़ दोनों का यह में एक रूपत्व तो संबंध नहीं हो सकता है और एक संबंध विषय विषय भाव घट ज्ञान का विषय क्या है पट है घट ज्ञान का विषय पट है पट ज्ञान के विषय कुठार है घट ज्ञान के विषय कुठार नहीं तो विषय घट ज्ञान का विषय घट है पट नहीं।, नहीं है घट ज्ञान का विषय घट हुआ, हुआ। पट क्यों नहीं हुआ घट ज्ञान का विषय घट होता है पट क्यों नहीं होता है कहना पड़ेगा घट के साथ घट ज्ञान का कोई संबंध है जो पट के साथ नहीं है ज्ञान उत्पन्न होगा चक्की इंद्रियो से घट के साथ अंतकरण का संबंध होता है मन का संबंध होगा इंद्रियो के साथ घट का संबंध इंद्रियो के साथ मन का संयोग मन का आत्मा के साथ संयोग इसे न्याय लोग मानते है अरे वेदांति मानते है अंत का संबंध घट के साथ हु? तो ज्ञान के साथ विषय का जो संबंध होने से विषय विषय भाव होता है पहले कोई संबंध हो तभी विषय विषय भाव होगा यदि घट ज्ञान का संबंध पट के साथ है नहीं क्योंकि पटो के साथ संबंध नहीं होने से घट ज्ञान का विषय पट होता है घट होता है घट क्या होता है घट ज्ञान का विषय ढूंढो नीचे क्या नीचे ढूंढते दे। हो देखो सुनो नीचे नहीं ढूंढना बिना मतलब सुनना चाहिए एकाग्रह हो करके पुस्तक देखते हैं हिंदी में क्या लिखा है यहाँ कितने लिखा है करते हैं घट ज्ञान का संबंध पट के साथ है इसलिए घट ज्ञान का विषय पट नहीं होता है दोनों के बीच में कोई संबंध मानना पड़ेगा इसलिए दीग दृश्य चेतन जड़ में विषय विषय भाव संबंध नहीं है क्यों नहीं तस्वीर मूल संबंध पूर्वक विषय विषय भाव संबंध होने के लिए पहले मूल कोई संबंध होना चाहिए अरे मूल संबंध हो नहीं सकता दृगृश दृग त चेतन असंग है उसका कोई संबंध नहीं हो सकता है इसलिए मूल संबंध नहीं होने से विषय विषय भाव संबंध भी नहीं होगा अन्यथा अति प्रसंग नहीं तो विषय विषय भाव कहेंगे विषय हो हो जाए जाए होता होता है है ना नहीं समे घतम सर्वज्ञात मुनि भी सर्वज्ञात मुनि संक्षेप शारीरिक नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने की न संसंग युति न चास्तव अतो न चिच्च्यसम प्रति प्रतीयते काचन मूल संगति दृग्दृश्य नीश्रणकूपतायुग दृश्य तास्ति तदवत्म संभव दीर्घ दिशा में इसी प्रकार समवाय भी संभव नहीं है जैसे संयोग नहीं होता है ऐसे समवाय भी नहीं होगा क्योंकि अवय अभय अभाव नहीं है अतो न चीत चैत्य समन्वय प्रति काचन मूल संगति प्रती है चित और चैत्य चित चेतन चैत्य विषय दोनों का समन्वय संबंध संभन्न होने के लिए कोई मूल सम्बंध नहीं होने से विषय विषय भाव संबंधी भी नहीं बनेगा इसलिए दोनों का संबंध विषय विषय भाव संबंधी भी नहीं होगा जब ये संबंध नहीं होगा तो क्या संबंध होगा वास्तव संबंध नहीं होगा जहा वास्तव सर्प नहीं है वहां कल्पित सर्प रह सकता है राज्य में वास्तव सर्प है नहीं भ्रांतिकाल में भ्रांतिकाल में नहीं भ्रांतिकाल में सर्प है राज्य में दिखता है नहीं है दिखता है क्या भ्रांतिकाल में है उस समय है या नहीं, नहीं है। कोई कोई कहते है करके नहीं भ्रांतिकाल में भी सर्प नहीं है रजिकाल में यदि रहेगा तो उसको भ्रांति कहेंगे? यदि सर्प रहता है सर्प है तो भ्रांति क्यों सर्प है सर्प ज्ञान हुआ भ्रांति कैसे नहीं रह करके ज्ञान होता है तो भ्रांति तो भ्रांति काल में सर्प नहीं है कल्पित सर्प रह सता है ब्रह्म काल में कल्पित सर्प है वास्तव संबंध नहीं होने पर भी दीघ दृश्य में जड़ चेतन में कल्पित संबंध रह सकता है कल्पित संबंध होता है वास्तव संबंध नहीं होने पर दिया अतो न चीच समन्वय प्रति प्रतीय ततस्तोर आध्यात् सम्बन्धी वाच्यम तय क्यों चीज जड़ में दोन में संबंध आध्यासिक होगा आरोपित ही होगा वास्तव संबंध नहीं हो सदाए कहना पड़ेगा तथा जड़ पदार्थ भान अन्यथा अनुपत्ति देव आकाश आदिर दे अध्य सत्य प्रमाणम जड़ पदार्थ का भान होता है ज्ञान होता है जड़ पदार्थ का जो ज्ञान होता है ज्ञान से होने से जड़ पदार्थ की सिद्धि होगी जड़ पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा ज्ञान होने के लिए चेतन का संबंध होना चाहिए और चेतन का संबंध जड़ के साथ क्या संबंध होगा आध्यासिक सम्बंध आध्यात्मिक संबंध से क्या होगा सारे जड़ वर्ग चेतन में आरोपित है वास्तव हो तो आध्यात् नहीं आध्यात्मिक संबंधों से संबंधी भी आरोपित है जड़ वर्ग पूरा चेतन में आध्यस्त है तथा जड़ पदार्थ भान अन्य अनुपतिव जड़ पदार्थ का भान होता है यदि जड़ पदार्थ का संबंध चेतन के साथ तो नहीं होता आध्यासी आध्यात् संबंध नहीं होता तो भान नहीं होता संबंध नहीं हुआ तो भान हो जाए तो फिर जिस किसी का भान हो जाए चेतन के साथ जिसका संबंध उसका भान होगा दीप के साथ संबंध है तो घट का प्रकाश होता है जिसके साथ दीप प्रभा का संबंध नहीं उसमें दीप से प्रकाशित नहीं होता है तो जड़ पदार्थ का जो भान होता है इससे सिद्ध होता है आकाश आदि आत्मा में अध्यस्त है सब जड़ पदार्थ केवल आकाश आदि नहीं सारे जड़ वर्ग आकाश में अध्यस्त है अध्यस्त होने से दोनों का क्या संबंध होगा संबंध सम्बन्ध के संबंध होने से भान होता है इसलिए आध्यात् आकाशवादी सब अध्यस्त आरोपित है तदपि ते राम आकाशाद्य तैरवी कहाय तुख्य मदो जगज्जड़े विवर्त्यता अनाद विद्यापट सं ततो तदोपल मत जग जड अद जगत मुख्यमंत्री आकाश मुख्य जिन्मी आकाशे मुख्य जिसमें सारा जगत जड़ पदार्थ है वह जो या जो जगत है जिसमें आकाश से प्रधान है आकाश से पहले उत्पन्न हुआ सब जड़ है ये जड़ वर्ग कहाँ से आया चिदात्मन अश्य विवर्त इसम अशिदात्मन है विवर्त अंधकार कमाया में राज्य में सर्प दिखता है सर्प आया किस रास्ता से दरवाजा बंद सब कैसे आया आता है सर्प वहा रजु का विवर्त है रजू ही सर्प रूप से दिखती है वहां सर्प है क्या नहीं इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा का विवर्त है जगत आत्मा का चिद रूप आत्मा का विवर्त है जगत जैसे रज्जु सर्प रूप से दिखती है इसी प्रकार चेतन ही जगत रूप से दिखता है चिरात्मा का विवर्त समझना जड़ जगत को अनादि अविद्या पटसंबृत आत्म न तदाउपलब्धत्व मुझसे कल्प्य थे विवर्त होने से अध्यस्त हे अध्यस्त होने से चेतन कल्पित हे तो अनाद अविद्या पट सम्बत आत्मन अनादि जो अविद्या है अविद्या है अज्ञान किसका अज्ञान आत्मा का अज्ञान ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म विषय का अज्ञान कब से मालूम है अनादि अनादि अविद्या समृत अनादि अविद्या रूप पट से ढका गया आत्मा जैसे कपड़ा से ढक देते किसी वस्तु को इसी प्रकार यहाँ आत्मा का आच्छादन हुआ अनादि पटक के द्वारा अनाद्याप से आवृत होकर के चीज आत्मा का ये जगत विवर्त तो होता है तदा अमुष उपलब्धत्म कल्प्यती तब अध्यस्त से ही जगत उपलब्य होता है उपलब्धि का विषय ज्ञान का विषय होता है ज्ञान का विषय को क्या कहेंगे उपलब्ध उपलब्धि का विषय उसमें रहेगा उपलब्यत्वम ज्ञान विषयत्व अमुष्य जगत कल्प्य थे कल्पना करते क्योंकि अज्ञान के कारण आत्मा में ही सब कुछ दिखता है विवर्त वास्तव परिवर्तन कुछ नहीं हो करके दिखता है तब अमुष्य उपलब्धत्म कलपति अमुष्य कस्य जगत उपलब्धत्म कैसे होगा अध्यस्त होने का चेतन के साथ विवर्त होने से ही आरोपित तो होने से उपलब्ध होता है इसे क्या सिद्ध होगा आकाशादि अध्यस्त हो तो हुआ आरोपित तो हुआ आरोपित होने से तेन आकाशाद्य श्लोक है न अध्यासाद बिना संवे संबंध संवेद अध्यासे के बिना चेतन का संबंध जगत के साथ नहीं होगा अध्यास होने से अहम अध्यास होने से सब आरोपित है आत्मा से बिना कोई भी वस्तु वास्तव नहीं है आकाशाद्यस्तत्व न आकाशादी जड़ प्रपंच सब अध्यस्त है भूत भूत भूत के कार्य कार्यभति आरोपित आरोपित से का परमात्मा अहकार प्रत्येक पर अहम अद्वय प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। ततच ब्रह्मण वस्तुपरिचेदभाव त्रिविधपरछेदशून्य सिद्ध शंका हुई थी ब्रह्म सब देश में है इसलिए देश परिचिन्न नहीं है क्योंकि ब्रह्म देश परिचिन्न क्यों नहीं ब्रह्म देश परिचन्न क्यों नहीं इसलिए कि अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है क्या कहना अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो तो देश परिचिन होगा ब्रह्म अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं अच्छा ब्रह्म क्यों अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं होगा क्यों पूछेगा क्यों नहीं प्रतियोगी उस कारणों खाली प्रतियोगी नहीं नहीं मानते क्यों नहीं ब्रह्म का यदि कहीं अभाव हो तो अत्यंता भाव का प्रतियोगी बनेगा ब्रह्म का अभाव कहाँ है सर्वगत है ब्रह्म का अभाव कहीं नहीं इसलिए जहा जिसका अत्यंता भाव नहीं होगा वो अत्यंता भाव का प्रतियोगी बनेगा ब्रह्म का अत्यंता भाव कहीं भी नहीं है इसलिए ब्रह्म अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी होगा वो देश परिचन्न होगा जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है वो देश परिचिन नहीं तो है तो ब्रह्म देश परिचिन है या नहीं क्यों नहीं अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं का प्रति क्यों नहीं सर्वगत है अच्छा काल परिचन्न या नहीं ब्रह्म काल परिचित्व किम प्राय प्रतियोगी तम कोहना काल परिचन्न किम परिचिनत्व और परिच्छेद समान है जो लिखा है देश परिच्छेद क्या है आँ? देश परिच्छेद अत्यंत अभाव प्रतिम्चिन्न देश परिचिन तो क्या है परिच्छिन्न में परिचिनत्व तो रहेगा परिच्छेद कहो परिचन्न तो कहो दोनों परिच्छिन में रहते एक ही है जो देश परिच्छेद उसको क्या कहेंगे देश परिचिनत्व देश परिच्छेद क्या है देश परिच्छेद और देश परिचिनत्व क्या होगा अत्यंताभाव प्रतियोगित्व क्या भाव है देश परिचिनत्व अथवा देश परिच्छेद और देश क्या है अत्यंताभाव प्रति ब्रह्म देश परिचन्न है क्यों नहीं अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं ब्रह्म काल परिचन्न है क्यों नहीं प्रागह का प्रतियोगी नहीं ध्वंस का भी अच्छा ब्रह्म क्यों प्रागह का प्रतियोगी नहीं ब्रह्म क्यों प्रागह के का प्रतियोगी नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं होती सिर्फ जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्राग्रह का प्रतियोगी ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं उनसे प्रागह का प्रतियोगी नहीं ध्वंस का प्रतियोगी ब्रह्म या नहीं क्यों नहीं ब्रह्म का ध्वंस नहीं होता है नहीं उनसे ध्वंस का प्रतियोगी नहीं तो ब्रह्म में कितने परिचद रहा हा त्रिविध परिचद शून्यतम देखो तत्स्य ब्रह्मण वस्तु परिचे भाव है ना वस्तु परिचद नहीं रहा वस्तु परिचद क्यों नहीं रहा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी वस्तु नहीं है पहले ही शुरू हुआ था ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु हो तो वस्तु परिचन्न होगा ब्रह्मण वस्तु परिचद नहीं रहने से त्रिविध परिचद शून्यतम सिद्ध हो गया तदुत विद्यागुरुभ विद्या पंचदी पंचकोश विवेके देश कालास्तून कल्पितयया न देशस्ती ब्रह्म स्फुट ततः देश काल अन्य वस्तु नाम कल्पित माया माया से कल्पित है देश कल्पित है काल भी कल्पित है अन्य वस्तु भी कल्पित है सब कल्पित है किसके द्वारा माया से कल्पित तो ब्रह्म में देशाकृत अंत काल देशा कृतंत वस्तु कृतअ नहीं होगा न देशादि कि अंतोस्ती देशादि कृत देशादि आदि से ब्रह्म में देश काल देशपरिषद वस्तु वस्तुपरषद नहीं देश काल अन्य वस्तु वस्तुना कल माया क्योंकि सब कल्पित कल देश भी, है। देश भी, काल भी, जितने भी कल्पित काल अन्य अनेजित पदार्थ भी है न देशादिकोस्था तो नह्मा स्फुट तथा ब्रह्म अन सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म अनंत क्यों हुआ देशादि कृत अंत नहीं देशकृत काल कृत वस्तुकृत अंत ब्रह्म में है देशकृत अंत नहीं वस्तुकृत अंत नहीं देश काल जितने वस्तु स्वकल्पित होने कारण उसके कारण ब्रह्म में अंत देश अंत परिचद अंत का क्या थे परिचद सीमा नहीं ब्रह्म तत्वम सि अहम ब्रह्मास्मि अस्मी ये के द्वारा यही सिद्ध होता है जीव ब्रह्म की एकता क्या है जीव ब्रह्म की एकता जीव तो परिचिन्न होगा तो ब्रह्म के साथ एक है? नहीं होगा तो जीव को अपरिचिन्न मानते हैं आत्मा सर्वगत है। सर्वगत होने से सर्वगत किसोक में सिद्ध किया गया आभार रूप से विश्व शनि देना तेना सर्वग ये शुक्र हो जाएगा ऐसे श्लोक में एक एक श्लोक में किस किसोक में क्या कहा गया ध्यान रखना इसके ऊपर शंका करते ही ब्रह्म चेतन के साथ जीव के साथ एक एक होगा ब्रह्म में आकार कुछ है प्रत्येक आत्मा आकार है मानते अहम स्थलो हम शोहम कानोहम बद्रीह मुकोहम भुभुक्षित पिपासी मंत्रह निश्चित देहादिपेण अन्वीयम सतीच कथम छिदे कर सब्रमता आशंक्य चेतन का अनुभव होता है किस प्रकार मैं स्थूल हूँ अहम स्थूल अहम कृषक पतला और मैं कान हूँ एक आंख नष्ट हो गया तो कही कान और सुनाई नहीं पड़ता तो बधिर और बोलने तो कहता मुहको हम बोल नहीं पाता हूँ और हम क्षुधा से युक्त हूँ पिपासी तो हम कहते चुद, पिपाशा से युक्त हूँ तो तो लगती मनता हूँ मनन करने वाला में हूँ निश्चित तो हम निश्चय करने वाला में हूँ ये देहादि दे रूपेण अनुभव मानुष प्रति देह के रूप से कृष कान इंद्रिय मन बुद्धि इस रूप से उपस्थित होता है परमात्मा अनुभव में आता है तो कैसे ची देकर से ब्रह्मता प्रत्येक आत्मा ची देकर से कैसे होगा ब्रह्म कैसे होगा जब मैं मुझे मैं थोड़ा मोटा हूँ पतला हूँ कान हूँ बदर हूँ मुख भुभता क्षुधा से युक्त हूँ पिपा प्यास लगती पानी पीने की इच्छा है पानी पीते मनन करने वाला हूँ निश्चय करने वाला हूँ तो देहा मानव प्रतिचय देह रूप से प्रत्येगात्मा के कहा अनुभव होता है प्रत्येगात्मा का अनुभव देह रूप से कैसे हुआ स्तूल हम किस और आदि से इंद्रिय रूप से कान अनुभव हम बधिर हम फिर मुंह ये भाग इंद्रिय भूक्षित तो चित्त विभाषा प्राण के धर्म है, इस प्रकार अनुभव में आता है देहादि रूपेण अनुभ मानस्य प्रतिच प्रत्येगात्मा का अनुभव किस रूप से होता है देह इंद्र में देख रहा हूं मैं मोटा हूं अहम मुखभु इत्यादि देहादि से भिन्न चेतन का आदर्शन होता है कभी जब देता है तो अहम मैं स्थूल हूं मुख देहादि रूपण अनुभ मानस्य प्रतिश कथम चाहिए आपका स्थल सर है कहा है एं? पेटी में <laughs> जब सामने दिखता है तो अन्न में श्री थ्र सर्र है आपका शिक्षण सर अभी है हाँ शिक्षण सर अभी साथ साथ है ज्ञानेन्द्रिय कितने है कर्मेंद्रिय प्राण पांच और अंत कौन है सत्र शिक्षण सर स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये शरीर स्थूल हम जो कहते हैं कहने से किसमें है सूक्ष्म में में, में स्थौल्य नहीं कृष्ण हम ये भी स्थूल शरीर का कारण हम लेकर का चक्षु इंद्रिय को लेकर के बद्रवि मुको हम बाघ को लेकर के प्राणिक धर्म को लेकर क्षुधा पिपा सादी ये सब अनुभव आता है ये सब जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में भी मोटा पतला ऐसे भान होता है इसलिए क्या होगा चिद्रूप ब्रह्म प्रत्येक आत्मा के साथ एक नहीं होगा देहादिना ऐसे शंका करेंगे सिद्धांत उत्तर देता है देहादिना देहादीना आत्मत्वम प्रत्येकम साधी एक एक देह अनात्मा है इंद्रिय भी अनात्म है अरु प्राण भी अनात्म है क्षुधा पिपाशा भी अनात्म है ये सब सब अनात्म सिद्ध करेंगे देहादि दे नाम अनात्मत्व प्रत्येक साध प्रत्येकम कश्य देहादि दे, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि प्रत्येक में क्या सिद्ध करेंगे अनात्मत्व सिद्ध करेंगे नदेहो नदेहो चाहम् नेहोने चाहम् न मनो नधी ममता पीरब्धा क्रीडवादिद धियः शंका क्या हुई मैं देह हूं इंद्र हूँ प्राण हूं मन बुद्धि आदि है होने से देहादि आकार से प्रत्ययमान होता है कैसे होगा ऐसा से क्या सिद्ध करेंगे देहादि सब अनात्मा है आत्मा नहीं है देह इंद्र मन बुद्धि आदि क्या है आत्मा है अनात्मा अनात्मा है अनात्मा होने के कारण नहीं है जो क्षुधा पिपा का भान कहाँ होता है प्राण में ये सब बताएंगे कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में नहीं हूं क्यों नहीं हूं स्थल सर नहीं इंद्रिय क्यों नहीं प्राण क्यों नहीं मन क्यों नहीं बुद्धि क्यों नहीं इसका हेतु देंगे हेतु क्या है? ममता परिर ममता ममत्व का विषय है ममत्व से आक्रांत युक्त है जो मेरा है वो मेरे से भिन्न होता है देह मेरा है तो मैं दे इसलिए ममता से युक्त होने के कारण देह इंद्रिय आदि में नहीं हूं ममता परिरब्धत् आकी ध्य और अहम बुद्धि का यह है आकीड़ है लीला स्थान है किसका इदम ध्य इधम धीय बुद्धि इदम, इदम बुद्धि का कीड़ा स्थान है हमेशा इदम बुद्धि का विषय इदम बुद्धि होती है देह में इंद्रिय में प्राण में मन में यह, यह इदम बुद्धि होती है जो ईदम बुद्धि होती है वो बुद्धि का विषय जो होता है वह वास्तव मेरे से भिन्न है एक प्रत्येगात्मा तो हम बुद्धि होती है अरे बाकी इदं तो जो इदं बुद्धि होती है वो तो प्रत्येगात्मा नहीं है पूर्ण मद